श्री विष्णु सहस्रनाम स्त्रोत्र थाकर भाष्य बहु नाम, जन्म बहूनाम जन्मना ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वित स महात्मा सुदुर्लभ इत्यादि वचनैष्च तथा गीता में भी कहा है कि अनेक जन्मों के अनंतर अंतिम जन्म में ज्ञानवान पुरुष मुझे इस प्रकार जानता है कि सब कुछ वासुदेव ही है वह ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है इन वचनों से यही बात सिद्ध होती है हिंसादि रहित न स्तुति नमस्कारादि कर्तव्य मिति दर्शय विश्व शब्देना ब्रह्मा विधियत इति वा अथवा हिंसा आदि से रहित होकर विश्व मात्र की स्तुति और नमस्कार आदि करने चाहिए यह दिखलाने के लिए ब्रह्म विश्व शब्द से कहा गया है मत्कर्म कि मत परमो मत भक्त संगवर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु ये गीता में भी कहा है जो मेरे ही लिए कर्म करने वाला मेरे ही पुराय ढहने वाला मेरा भक्त आसक्ति रहित और समस्त प्राणियों में वैर रहित होता है हे पांडव वह मुझे ही प्राप्त हो जाता है इत्यादि न चलती निज कर्ण धर्म सममतीरात्मापक्ष पक्षे न चहती किंचिदुच स्थित मनस तम वेहि विष्णुक्त विमल मतिरमत्सर प्रशात शुचरित्रभूत प्रियहित वचनौस्तम वसति सद आय वसती हृदय सनातने तस्वीर पुमा जगत सौम्यूपतिरसमतिरम्यत्मन कथयती चारुत साल पोषा लोता पो शकलमदम चाशुदेव परम पुमा परमेशर स एक मतिलाव्यन्दे हृदय गं व्रजतान् विहाय दूरा यमराज ने भी अपने दूतों से कहा है जो अपने वर्ण धर्म से विचलित नहीं होता अपने सुहृद और विरोधियों के पक्ष में सम्बुद्धि है तथा किसी वस्तु का हरण या किसी जीव का हनन नहीं करता उस अत्यंत स्थिर चित्त पुरुष को विष्णु का भक्त जानो वह निर्मल चित्त मत्सर ही शांत पवित्र चरित्र समस्त प्राणियों का मित्र प्रिय और हितकर वचन बोलने वाला तथा और माया से रहित होता है उसके हृदय में श्री वासुदेव सर्वथा निवास करते हैं उस सनातन प्रभु के हृदय में निवास करते ही पुरुष इस लोक में प्रिय हो जाता है जिस प्रकार शाल का नवीन पौधा अपनी सुंदरता से ही अपने अंतर्वर्ती अतिरमणीय पार्थिव रस की सूचना दे देता है यह संपूर्ण जगत और मैं एकमात्र परम पुरुष परमेश्वर वासुदेव ही हैं जिनकी ऐसी मत हृदयस्थ परमेश्वर श्री अनंत में अविचल हो गई हो उन्हें तुम दूर ही से छोड़ निकल जाना अरे दूतों यम नेदि से जिनके दोष दूर हो गए हैं जो नित्य प्रति स्त्री अच्छुत्व में मन लगाए रहते हैं तथा जिनके मद मान और मसरादि निकल गए हैं उन मनुष्यों से दूर रहकर ही निकल जाना इत्यादि वचनैर्वैषवलक्षण से ही वम हिंसादि प्रकार हिंसादिहित नैष्णवास्तुति नमस्कारादि इति इत्यादि वचनों से वैष्णव के लक्षण ऐसे ही होने के कारण विष्णु भक्त को हिंसादि दोषों से दूर रहकर कर श्री विष्णु के स्तुति नमस्कार आदि करने चाहिए यह बात सिद्ध होती है श्रद्धया दय अश्रद्धया अधेयम श्रद्धाग्नि समिध्यते इत्यादि श्रुते श्रद्धा पू अश्रद्धेतर तरत इमं सममीयान श्रद्धा भक्तिसम अश्रोत्रीय श्राद्धम अधीत अव्रतम्क्षिण यमृति जाहुत अश्रद्धया दृ असंस्कृत हविर्भागा षेते तव दैत्यसम पुण्यम पुण्य मद्देश मद्भक्तषण तथा क्रय विक्रय शक्ता पुण्यम यच्चाग्निहोत्रीण अश्रद्धया चानमता दधता तथा तत्स तौदैत भविष्यति। भविष्य श्रद्धापूर्वक देना चाहिए अश्रद्धा से नहीं श्रद्धा से अग्नि प्रज्वलित की जाती है इत्यादि श्रुतियों से तथा दाता का दान श्रद्धा से पवित्र होता है और अन्य अश्रद्धा के कारण नष्ट हो जाता है इस स्त्रोत्र का श्रद्धा और भक्ति भक्तिपूर्वक पाठ करने वाला आत्म सुख शांति लक्ष्मी धृति स्मृति और कीर्ति से युक्त होता है ये दैत्य श्रेष्ठ बिना स्रोत्रीय का श्राद्ध बिना व्रत का अध्ययन बिना दक्षिणा का यज्ञ बिना ऋत्विक की आहुति बिना श्रद्धा का दान और बिना संस्कार किया हुआ हवी ये छह तेरे भाग हैं मुझसे द्वेष करने वालों का मेरे भक्तों से द्वेष करने वालों का निरंतर क्रय विक्रय में आसक्त रहने वालों का विधिहीन अग्निहोत्र करने वालों का पुण्य तथा अश्रद्धा पूर्वक यज्ञ या दान करने वालों का दान हे दैतेंद्र यह सब मेरी कृपा से तुझे प्राप्त होगा अश्रद्धया हूत तपत तपस्त कृतम चत असधिच्य पार्थ न इह ये पार्थ जो हवन दान या तप अश्रद्धा से किया जाता है वह असत् कहलाता है उसका न यहाँ और न मरने पर ही कोई फल होता है इत्यादि स्मृतिभिश्च्रया स्तुति नमस्कारादी कर्तव्यम अश्रद्धया न कर्तव्य इत्यादि स्मृतियों से भी यही सिद्ध होता है कि श्रद्धापूर्वक ही स्तुति नमस्कारादि करने चाहिए अश्रद्धा से नहीं ओम तस्तो ब्रह्मण इति भगवत भगवत्वना स्तुति नमस्काराद कर्म अपि श्रद्धा श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों भी धान प्रयोगेण सगुण सात्विक संपादित भवति। ओम तत्सत यह ब्रह्म का तीन प्रकार का नाम कहा गया है भगवान के इस वचन से यह सिद्ध होता है कि स्तुति और नमस्कार आदि कर्म यदि असात्विक और गुणहीन भी हो तो भी ब्रह्म के इन तीनों नामों का पूर्वक प्रयोग करने से गुणयुक्त और सात्विक हो जाते हैं आत्मा विषु ध्याच नमस्कारादी कर्तव्य ना विषु कीर्तु ना विषु विष्णुमर्चेद न विषु संस्मरे विष्णु ना विषु विष्णु आपनुयाद महाभार कर्मकांडे सर्वाण्य नाम पर ब्रह्मणो नघ ये पूजा स्तुति और आदि विष्णु भगवान को आत्मा रूप से चिंतन करके करने चाहिए महाभारत कर्मकांड में कहा है बिना विष्णु रूप हुए विष्णु का कीर्तन न करे बिना विष्णु हुए विष्णु का पूजन न करे बिना विष्णु हुए विष्णु का स्मरण न करे और न बिना विष्णु हुए विष्णु को प्राप्त हो यम जम काम अभिध्या तमाप्नोत्य संशय सर्व कामानाती सामाराध्य जगद्गुर तन्मयन गोविंदम एतार नान्यता तन्मय वाछिता कामान यदाति मानवती विष्णुधर्मे विष्णुधर्म में कहा है हे अन ये सब नाम परब्रह्म के ही हैं भक्त जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है निसंदेह उसी को प्राप्त कर लेता है उन जगदगुरु की आराधना करके सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है ये दाल्भ्य मनुष्य गोविंद को तन्मयता से ही प्राप्त कर सकता है जो पुरुष तन्मय हो जाता है वह अपने इच्छित वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है इस पे कुछ भी अन्यथा नहीं है सर्वभूतअस्तितम जो आम भजते सर्वथा वर्तमानी सहयोगी व्यवर्तते भगवद्गीता से श्रीमद्भगवद्गीता में कहा है जो पुरुष एकत्व में स्थित होकर समस्त भूतों में स्थित मुझ परमात्मा का भजन करता है वह सब प्रकार से वर्तता हुआ भी मुझे ही में वर्तता है अहम हरि सर्विदनादनो नान्य ततः कारण कार्य तस्य यूय भवाद्वन्वदा भवती इसे बिष्टुपुराणे बिष्टुपुराण का कथन है मैं श्रीहरि हूँ यह समस्त संसार जनार्दन ही है उस परमात्मा से अतिरिक्त और कोई कार्य कारणादि नहीं है जिसका ऐसा चित्त है उसे फिर जन्मादि से होने वाली द्वंद्वरूप व्याधियाँ नहीं होती यात्रा परिवाद निंदा वापते कर्ण त्रपतभ्यौ गव्यत तो तस्मा ब्रह्म्य स्वरूपेणते स्मृत स्मृति कहती हैं जहाँ गुरु का अपवाद या निंदा होती हो वहाँ कान मूद लेने चाहिए अथवा वहाँ से कहीं अन्यत्र चला जाना चाहिए अतः ब्रह्म ही आचार्य रूप से स्थित है वरम भूतभ्वाला पुंजस्तित न सौरी चिंता विमुख जनसंवास वैश्तिक काचना देशे वास्देवनिंदा त्र वासन कर्तव्य अग्नि की प्रचंड ज्वाला के भीतर रहना अच्छा है किंतु श्रीहरि के चिंतन से विमुख लोगों के साथ रहने का दुख अच्छा नहीं कात्यान्न जी के इस वाक्य से भी यही तात्पर्य निकलता है कि जहाँ श्री वासुदेव की निंदा होती हो वहाँ नहीं रहना चाहिए यसे देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्कथिता हर्था प्रकाशन्ते महात्मनः जिसकी भगवान में अत्यंत भक्ति है और भगवान के समान ही गुरु में भी है उस महात्मा को ही इन ऊपर कहे हुए अर्थों का प्रकाश होता है श्वेता स्वतरोपनिष मंत्रवर्णाद हरौ गुर पराभक्ति कार्यति श्वेता स्वतरोपनिषद के इस मंत्र से भी यही सिद्ध होता है कि श्रीहरि और गुरु में पराभक्ति करनी चाहिए अवशेन्पि अंडाई कीत्यते सर्वपात कई पुमा विमुचते सद्य जिसके नाम का विवश होकर भी कीर्तन करने से मनुष्य उसी क्षण में संपूर्ण पापों से इस प्रकार मुक्त हो जाता है जैसे सिंह से डरे हुए भेड़ियों से उसका शिकार ज्ञान तो ज्ञान तो वीवा कीर्तन आ तत्सर्व जाति तो यवण यथा जानकर अथवा बिना जाने भी वासुदेव का कीर्तन करने से समस्त पाप जल में पड़े हुए नमक के समान घल जाते हैं कली कलम सम्युग्रम नरकारति प्रदमृंड प्रयाति विलियम सद्यम सकित कृष्णस्य से मनुष्यों को नरक की पीड़ा देने वाले कली के अत्यंत उग्र पाप श्री कृष्ण का एक बार भी बड़ी प्रकार स्मरण करने से तुरंत विलीन हो जाते हैं सतस्मृत गोविंद जन्म शतम पाप राशु तूरासी श्री गोविंद एक बार भी स्मरण किए जाने पर मनुष्यों के सैकड़ों जन्मों में किए हुए पापों के समूह को इस प्रकार शीघ्र ही भस्म कर डालते हैं जैसे अग्नि रूई के ढेर को से रसनो रगि यान गोविंद गोविंद गोविंदेति प्रभासते जो जीवा गोविंद गोविंद गोविंद ऐसा नहीं कहती वह मुखरूपी बिल में रहने वाली सर्पणी के ही समान है पाप पापवल्ली मुखे तस्िवारूपेण तिषति यान भक्ति दिवारात्रु गुणान गोविंद संभवान जो जीवा दिन रात श्री गोविंद के गुण नहीं गाती वह मनुष्य के मुख में जीवा रूप से पाप की बेल ही रहती है सकृदुच्चरित हरिथ्यक्षरद्व बद्धा परिकल परिकरस्ते नोक्षायागमन गति प्रति जिसने एक बार भी हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण किया है उसने मानो मोक्ष की ओर जाने के लिए कमर कस ली है एक कृष्ण चक्रतः प्रणाम तुल्यः दशाधावृथ्य दशाधी पुनरेजन्म कृष्ण प्रणापीठपुनर्भवाय एवं आदिवन श्रद्धा भक्ोर भाव भी नाम संकीर्तन समुरीत नाश्तुक्त कि मुत श्रद्धादिपूर्वक सहस्रनाम संकर्तन को किया हुआ एक भी प्रणाम दस अश्वेध यज्ञों के यज्ञांत स्नान के समान है उनमें भी दस अश्वेध यज्ञ करने वाले का तो फिर जन्म होता है किंतु कृष्ण को प्रणाम करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता इस प्रकार के वचनों से यही कहा गया है कि श्रद्धा भक्ति का अभाव होने पर भी नाम संकीर्तन समस्त पापों को नष्ट कर देता है फिर श्रद्धा भक्ति सहित किया हुआ नाम का कीर्तन उन्हें नष्ट कर देता है इसमें तो कहना ही क्या है मनसावा वा अग्रे संकल्प यथ वाचा व्याहरती यदि ध्यायति तद्वाचा बदती इतिशतिभा स्मरण ध्यान च नाम भूतम् पहले मन से संकल्प करता है फिर वाणी से बोलता है मन से जो बात सोचता है वही बाणी से कहता है इन दो श्रुतियों से स्मरण और ध्यान भी नाम संकीर्तन के अंतर्गत ही सिद्ध होते हैं